योगेश। और दीपा ने मुझसे बोला कि, की कुछ दो में तो कुछ कि को याद तो तभी किया जाता है जो भूला जाता और प्रदीप जी ऐसी शख्सियत थे जिनको कोई भूल नहीं सकता तो इस पंक्ति इस पंक्ति के साथ मैं प्रदीप जी के बारे में कुछ मेरे जो अनुभव थे उनके बारे में आपके सामने रखूंगी से ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्रदीप जी को मुझसे देकर और मुझसे कहीं ज्यादा जाते थे और नवरीत है यहाँ ऋतु जी है यहाँ तो मुझे लगता है कि हम सभी इन चीजों को समझ सकेंगे जो ने की एक आ, के की एक वर्कशॉप थी, थी। थी, थी। इलेक्शन सर्वे के हैं किया है, और जो उनको किस तरह से जाए, बारे में मैं को नहीं नहीं पहचानती छोटी आकृति का और खाना करता प्रसन्नता की की प्रशंसा दृष्टि से उसको देखा और उन सभी त्रुटियों को जो उन्होंने दिखाया उसको तो करेक्ट करने की कोशिश की प्रति का यही रूप मेरे दिमाग में था और, और में में तो में मैं जब चंडीगढ़ आई आसान है अमेरिका को गांधी नहीं आज सबसे मुश्किल है इलाके के खानेदार दुश्मन जी लेना प्रदीप जी ऐसे जो इलाके के भारत देश में भी रहने के लिए हमेशा तैयार होते हैं जानते हो कि बात में का मामला हो या स्टूडेंट के अधिकार का मामला हो स्टूडेंट के विषय या उनके भविष्य का मामला हो हर एक में प्रदीप जी का नजर शुरू आगे आता था उसके अलावा प्रदीप जी की बहुत की बिटी पर्सनालिटी की तरह मुझे दिखती हमेशा और उनमें बालक के इतने हद तक कि हमारे जो बहुत ही ज़्यादा भी हो, बड़ी आसानी से वो दे और उनका जुझारी वो एक योद्धा उनके उनके विचार उनके में दिखता चाहे वो प्रवासियों का दर्द समझने वाले लेख हो जो अखबारों में लिखते रहे या फिर उन्नीस सौ पंचानवे में एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है एशियन प्रोफाइल के नाम से जिसमें उन्होंने के ऊपर लिखा या फिर में में उनकी उत्तराखंड पर आई इस सभी उनका सामने आज का टॉपिक मुझे लगता है बहुत ही उनके लिए और बहुत खुशी है कि गणपति जी यहाँ गणपति जी जैसे लगती आगे बारे में बात करेंगे और मैं ज्यादा समय न लेते जी की यादों की कोई आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं बिहार से जाती हूँ और जनमति जी को बहुत अच्छा